संक्षिप्त महाभारत विराट पर्व सहदेव अर्जुन और नकुल का विराट के भवन में प्रवेश वैश्व जी कहते हैं तंदनतर सहदेव भी ग्वाले के वेश में बन बनाकर वैसा ही भाषा बोलता हुआ राजा विराट की गौशाला के निकट आया उस तेजस्वी पुरुष को बुलाकर राजा स्वयं उसके समीप गए और पूछने लगे तुम किसके आदमी हो कहाँ से आए हो कौन सा काम करना चाहते हो ठीक ठीक बताओ सहदेव ने कहा मैं जाति का वैश्य हूँ मेरा नाम अरिष्टनेमी है पहले मैं पांडवों के यहाँ गांवों की संभाल के लिए रहता था पर अब तो वे पता नहीं कहाँ चले गए बिना काम की जीविका नहीं चल सकती और पांडवों के बाद आपके सिवा दूसरा कोई राजा मुझे पसंद नहीं है जिसके यहाँ नौकरी करूँ राजा विराट ने कहा तुम्हें किस काम का अनुभव है किस शर्त पर यहाँ रहना चाहते हो और इसके लिए तुम्हें क्या वेतन देना पड़ेगा सहदेव बोले मैं यह बता चुका हूँ कि पांडवों की गौों को संभालने का काम करता था वह लोग मुझे तन कहते थे चालीस कोस के अंदर जितनी गौवें रहती हैं उनकी भूत भविष्य और वर्तमान काल की संख्या मुझे सदा मालूम रहती है कितने गौवें थे, कितनी है और कितनी होंगी इसका मुझे ठीक ठीक ज्ञान रहता है जिन उपायों से गौों की बढ़ती होती है उन्हें कोई रोग व्याधि नस सतावे उन सबको मैं जानता हूं इसके सिवा मैं उत्तम लक्षणों वाले ऐसे बैलों को भी पहचान सकता हूं जिसका मूत्र सूहे मात्र से वंध्या स्त्री को भी गर्भ रह जाता है विराट ने कहा मेरे पास एक ही रंग के एक लाख पशु हैं उनमें सभी उत्तम गुणों का समिश्रण है आज से उन पशुओं और उनके रक्षकों को मैं तुम्हारे अधिकार में सौंपता हूँ मेरे पशु अब तुम्हारे ही अधीन रहेंगे इस प्रकार राजा से परिचय करके सहदेव वहाँ सुख से रहने लगे उन्हें भी कोई पहचान न सका राजा ने उनके भरण पोषण का उचित प्रबंध कर दिया तदनंतर वहाँ एक बहुत सुंदर पुरुष दिख पड़ा जो स्त्रियों के समान आभूषण पहने हुए था उसके कानों में कुंडल और हाथों में शंख तथा सोने की चूड़ियाँ थी उसके लंबे लम्बे केस खुले हुए थे भुजाएं बड़ी बड़ी और हाथी के समान मस्तानी चाल थी मानो वह अपने एक एक पग से पृथ्वी को कपाता चलता था वह वीर वीरवर अर्जुन था राजा विराट की सभा में पहुंचकर उसने अपना इस प्रकार परिचय दिया महाराज मैं नपुंसक हूं। मेरा नाम बृहनला है मैं नाचता गाता और बाजे बजाता हूं। नृत्य और संगीत की कला में बहुत प्रवीण हूँ आप मुझे उत्तरा को इस कला की शिक्षा देने के लिए रख लें मैं महारानी के यहाँ नाचने का काम करूंगा विराट ने कहा बहनले तुम्हारे जैसे पुरुष से तो यह काम लेना मुझे उचित नहीं जान पड़ता तथापि मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूं तुम मेरी बेटी उत्तरा तथा राजपरिवार की अन्य कन्याओं को नृत्य कला की शिक्षा दिया करो यह कहकर मत्स्य नरेश ने बृहंडला की संगीत नृत्य और बाजा बजाने की कलाओं में परीक्षा की इसके बाद अपने मंत्रियों से यह सलाह ली कि इसे अंतपुर में रखना चाहिए या नहीं फिर तरुणी स्त्रियां भेजकर उसके नपुंसक पने की जांच कराई जब सब तरह से उसका नपुंसक होना प्रमाणित हो गया तब उसे कन्या के अंतपुर में रहने की आज्ञा मिली वहाँ रहकर अर्जुन उत्तरा और उसकी सखियों को तथा अन्य दासियों को भी गाने बजाने और नाचने की शिक्षा देने लगे इससे वे उन सब के प्रिय हो गए कपट वेश में कन्याओं के साथ रहते हुए भी अर्जुन सदा अपने मन को पूर्ण रूप से वश में रखते थे इससे बाहर या भीतर का कोई भी उन्हें पहचान न सका इसके बाद नकुल अश्वपाल का वेश धारण किए राजा विराट के यहाँ उपस्थित हुआ और राजभवन के पास इधर उधर घूम फिरकर घोड़े देखने लगा फिर राजा के दरबार में आकर उसने कहा महाराज आपका कल्याण हो मैं असुओं को शिक्षा देने में निपुण हूँ बड़े बड़े राजाओं के यहाँ आदर पा चुका हूँ मेरी इच्छा है कि आपके यहाँ घोड़ों को शिक्षा देने का काम करूँ विराट ने कहा मैं तुम्हें रहने के लिए घर सवारी और बहुत साधन दूंगा तुम हमारे यहाँ घोड़ों को शिक्षा देने का काम कर सकते हो किंतु पहले यह तो बताओ तुम्हें अश्व संबंधी किस कला का विशेष ज्ञान है साथ ही अपना परिचय भी दो नकुल ने कहा महाराज मैं घोड़ों की जाति और स्वभाव पहचानता हूँ उन्हें शिक्षा देकर सीधा कर सकता हूँ दुष्ट घोड़ों को ठीक करने का भी उपाय जानता हूँ इसके सिवा घोड़ों की चिकित्सा का भी मुझे पूरा ज्ञान है मेरी सिखाई हुई घोड़ी भी नहीं बिगड़ती फिर घोड़ों की तो बात ही क्या है मैं पहले राजा युधिष्ठिर के यहाँ काम करता था वहाँ वे तथा दूसरे लोग भी मुझे ग्रंथिक नाम से पुकारते थे विराट बोले मेरे यहाँ जितने घोड़े और वाहन हैं उन सबको मैं आज से तुम्हारे अधीन करता हूँ घोड़े जोतने वाले पुराने सारथी लोग भी तुम्हारे अधिकार में रहेंगे तुमसे मिलकर आज मुझे उतनी ही प्रसन्नता हुई है जितनी राजा युधिष्ठिर के दर्शन से होती थी इस प्रकार राजा विराट से सम्मानित होकर नकुल वहां रहने लगे नगर में घूमते समय भी उस सुंदर युवक को कोई पहचान नहीं पाता था जिनके दर्शन मात्र से ही पापों का नाश हो जाता था वे समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी पांडव लोग इस तरह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अज्ञातवास की अवधि पूरी करने लगे